विवेक चुनावी 142 सौ तक कुछ विचार हुआ जिसमें एक अध्यास बता रहे हैं माने ये जो आत्मा और अनात्मा के ऐक्यपना जैसे शरीर में से अपने को अलग नहीं कर पाता है मैं कहता है तो पूरा शरीर को लेकर के मैं बोलता है ऐसी आदत बनी हुई है इसी को अध्यास बोलते हैं शरीर के साथ में जो एकता हो रखी है ना इसलिए शरीर के धर्म आत्मा में मान करके मैं मरने वाला हूं ऐसा ऐसा मानता है बूढ़ा हो गया हूं रोगी हूं ये सब धर्म शरीर के होते हैं बूढ़ा होना है मरना है किंतु शरीर से मैं भिन्न हूं ये बुद्धि हो नहीं पाती इसलिए उस धर्म को शरीर के धर्म आरोप करके अपने को जन्म मरण का घेरे में पड़ा हुआ मानता है ऐसी मान्यता बनी हुई है ये अध्यास है के केवल शरीर में ही ऐक्य नहीं होता इंद्रियों में भी ऐक्य होता है प्राण में मन में बुद्धि में ये स्थान है सारे ऐक्य होने के और बाहर के विषयों में भी ऐक्य हो जाता है कभी कभी जिसको इष्ट समझा है उसमें कोई घटना घटती है तो बोलता हाई मैं मर गया वो मैं को वहां भी पहुंचाता है बाहर के विषय तक ऐसी आदत बनी हुई है तो ऐसा आगे ना हो इसके लिए अध्यास का निरूपण कर रहे थे अध्यास क्या होता है अनात्मा में अहम ऐसा बुद्धि होना ही अध्यास है अनात्मा जो शरीर आदि आत्मा भिन्न एक आत्मा है बाकी अनात्मा शरीर आदि पदार्थ है उनमें अहम ऐसी बुद्धि जो होती है ऐसे मान्यता बनती है इसी का नाम है बंधन यही है अध्यास इसी को अध्यास बोलते हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ ये अनात्मा में अहम करने की आदत क्यों बने कहते अज्ञानात प्राप्त है, अपने विवेक नहीं स्वयं का विवेक नहीं है अगर उस आत्मा का ज्ञान होता तो शरीर से अपने को भिन्न माना होता तो ऐसे काम नहीं करता यह प्राप्त हुआ है अज्ञान से किसका अज्ञान अपना अज्ञान स्व विषय अज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा होता है और इतना ही नहीं जनन मरण क्लेश संपात हेतु कहा ये जो अध्यास है ना ये ऐसा है ये बंधन जन्म मरण सारे क्लेश के प्राप्ति का कारण है क्यों तो जन्म मरण क्लेश आदि शरीर के धर्म है शरीर के साथ में ऐक्य कर बैठा है शरीर से मैं अलग हूं यह ज्ञान होता नहीं है अब उस स्थिति में शरीर के धर्म जो जन्म मरण क्लेशादी है वो अपने में आरोप करके बोलता है कि मैं ऐसा हूं मैं पैदा हुआ हूँ इतने साल का हो गया हूँ आगे मरने वाला हूँ रोगी हूं ये सब रोग शरीर में है किंतु शरीर के साथ अपने ऐक्य होने के कारण वो रोग अपना समझता है मैं रोगी हूं बोलता है यही है ये अध्यास ये नहीं बात हम बपुरी तपा जिस अध्यास के कारण ये जो जीव है ये शरीर जो असत्य शरीर को सत्य समझता है असत्य है शरीर नाशवान है किंतु अपने शरीर में नाशवान समझने वाला व्यक्ति कोई सुलझा हुआ व्यक्ति कोई होगा नहीं सभी दूसरे के लिए उपदेश करते समय नाशवान शब्द का प्रयोग करेंगे शरीर नाशवान है किंतु इधर वो बुद्धि होती नहीं है क्यों ऐक हो रखा है आत्मा का और इस शरीर का एकता बनी हुई है इसलिए वो ये शरीर को आत्मा के जो सत्यत्व है शरीर में उसको भासता है जो अविनाशी बना आत्मा है ना एक विनाशी एक अविनाशी दोनों का ऐक्य हो रखा है आत्मा अविनाशी है शरीर विनाशी दोनों का ऐक्य हो रखा है इसलिए उसको अपने शरीर में क्या दिखता है वो अविनाशी बना है वो आत्मा धर्म यहाँ है शरीर में कोई भी व्यक्ति मैं मरूंगा ऐसा सोचता नहीं है दूसरे के लिए बोलेगा ठीक है अपने लिए सोचता नहीं या अध्यास क्यों जब आत्मा अनात्मा ऐक्य हो गया शरीर के साथ एकता है तो शरीर के जो विनाशीपना दिखता नहीं वो आत्मा के जो अविनाशीपना है वो वहां शरीर में प्रयोग करेगा ये तो रहेगा ये बुद्धि होती है चाहे ऊपर से कोई उपदेश करे जो करे किंतु तो अपने विषय में कोई किसी को भी मरने का संभावना नहीं दिखता क्यों वहां अविनाशी तत्व आत्मा उसका जो धर्म यहाँ शरीर में दिखने लग गया आत्मा धर्म शरीर में भाजता है ऐसा मानता है अध्यास के कारण अपने को असत्य को सत्य मानता है शरीर आदि को सत्य मानता है समान कर फिर क्या करता है तो शरीर की रक्षा में लग जाता है अविनाशी मानता है शरीर की रक्षा में पुष्यति रक्षक इसको पोषण करने लग जाता है शरीर का उक्षति माने स्नान आदि करता है तेल फुलेल करने का काम करता है और अवधि माने रक्षा करता है किसके द्वारा ये शरीर की रक्षा किससे होगी घृत तेल आदि जो विषय उसी के द्वारा होना विषयों के द्वारा रक्षा करता है शरीर की रक्षा विषयों से इसको खिलाना जो दाल भात रोटी विषय है वो तो विषयों के द्वारा इसकी रक्षा करता है और ये बंधन का कारण है जैसे तंतुओं के द्वारा तंतुओ में आशक्ति माने द्वारा जैसे कोषकृत माने जो कीड़ा होता है कोश बनाने वाला कीड़ा रेशम बनाने वाला कीड़ा जैसे फंसा हुआ होता है वैसे शरीर आदि के द्वारा यह आत्मा फंसा हुआ है अपने को अलग नहीं कर पा रहा है फंसा हुआ है ये बताया जाए ये बंधन है बंधन का ये अध्यास माने यही है ऐक्यपना आत्मा और अनात्मा की एकता जो शास्त्र में जिसको चिज्जड़ की ग्रंथी करके बोलते है इसी को ऐसा है चिज जड़ की ग्रंथि चेतन और जड़ की ग्रंथी ऐक्य हो गए गांठ बना इसी को ग्रंथी शब्द से बोलते हैं इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है इस ग्रंथि को तोड़ना भेदन करना बहुत विवेकी व्यक्ति ही तोड़ पाएगा नहीं तो बोलना बुलवाना अलग बात है तोड़ना मुश्किल है तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई वो कहते हैं ग्रामीण भाषा में एक जड़ है एक चेतन है दोनों का गांठ बन गया है गांठ लग गया जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई द्यपि मृषा छूटा था यद्यपि यद्य झूठा है कहा चेतन स्वयं प्रकाश आत्मा कहा शरीर इनका ऐक्य होना तो संभव नहीं है वास्तव में मान्यता बन जाती है ऐक्य होना कहा संभव है प्रकाश और अधेरा का कभी एकता होगी नहीं हो सकती शरीर और आत्मा की एकता होना संभव नहीं मान्यता बनना तो संभव है न होने पर भी मान्यता तो बन है जहां भूत नहीं होता वहां भी भूत की मान्यता तो बनती है किन्तु भूत नहीं होगा वैसे यहां भी मान्यता बन जाती है यद्यपि मृषा कहते हैं ये जो ग्रंथी है गांठ तुलसी इतनी झूठा है कहाँ चेतना आत्मा कहा जड़ शरीर दोनों के ऐक्य होना संभव नहीं यद्य मृषा यद्यपि झूठा है किन्तु झूठा तो कठिन है इसको छोड़ना पड़े कठिनाई है झूठा सूर्य का प्रकाश और रात्रि का जो अंधेरा है दोनों का ऐक्य होना कभी संभव ही नहीं है विचार दृष्टि से देखें फिर भी ऐसा भ्रांति से हो सकती भ्रांति से है यद्यपि मृषा छूटा तो कठिन यही ऐसा बोलते हैं यद्यपि झूठा है ये आत्मा का और अनात्मा का ऐक्य होना संभव नहीं है विचार दृष्टि ऐसे बोलती है विवेक दृष्टि कहा आत्मा सच्चिदान का आत्मा कहा हड्डी मांस का पुतला इनकी एकता कहाँ संभव है ये विवेक दृष्टि तो ऐसा बोलती है किन्तु छूटा तो कठिन है फिर भी हूहू यही होता है हु जो होता है यही होता है बड़ी मुश्किल है छूटना इसको कहते हैं अध्यास जब अध्यास आता है तो यह अध्यास क्या काम करता है हाँ, अनर्थों को पैदा कर देता है शरीर में अहम बुद्धि होने के, के बाद आप अनर्थ में चले जाएंगे जैसे रज्जू में सर्प बुद्धि होने के बाद वो सर्प बुद्धि अनर्थों को पैदा कर देती है भय पैदा कर देगी बहुत कुछ पैदा कर देती है वैसे यहां भी शरीर में आत्मबुद्धि होने पर यह एकता है अध्यास ये इसका काम है अनर्थ पैदा करना अनर्थ अपरा समादा तुर का ये कहा ये अनर्थात अनर्थों के समुदाय पैदा होगा तो शरीर तो रोगी है हमेशा ही ऐसा ही है दुखी है तो सारे वो शरीर के धर्म अपने में आरोप करके आत्मा दुखी दुखी रहेगा तब तो। ऐसा तो यो असत ग्राह सही भगवती बंधन सके जो असद को पकड़ा हुआ है हमने शरीर को नहीं करके पकड़ा है यही बंधन है ये मित्र सुनो करके कहा आगे कहा देखो दूसरी बात ये है ये जो अज्ञान के दो शक्ति है ना आत्मा के ऊपर दोनों के दोनों प्रभाव डालती है तमोगुण की शक्ति अज्ञान के तीन अंश होता है शतगुण रजुगुण तमुगुण तीन अंश मिले हुए को अज्ञान शब्द से बोला जाता है माया बोलते हैं अविद्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसमें से जो दो शक्ति है रजो अंश और तमो अंश में जो शक्ति है तमो अंश में शक्ति है ढकने की शक्ति आवरण शक्ति और रजो अंश में विक्षेप कराने की शक्ति है वस्तुंतर दिखाने की शक्ति अज्ञान में ऐसे चमत्कार बना है तो ये जो अखंड नित्य अद्वय बोध शक्ति के द्वारा स्फूरण होने वाला जो आत्मा है अनंत वैभव वाला आत्मा है आत्मा का अगर आपके स्फूरण होगा ना आत्मा की बुद्धि कभी आत्माकार वृत्ति बनेगी आत्मबुद्धि कभी होगी कभी खंडित रूप में परिचिन्न रूप में नहीं भाषेगा आत्मा एक व्यापक रूप में भाषेगा कभी बुद्धि बनेगी तो ऐसे ही भाषेगा अखंड है और नित्य रूप में भाषेगा आत्मा नहीं आत्मा तब तक नहीं था अब पैदा हो गया ऐसा नहीं नित्य रूप में भाषेगा आत्मा ही था आत्मा ही है आत्मा ही रहेगा ये बुद्धि बनेगी अगर आत्मा को पकड़े तो अखंड है नित्य है अद्वय एक ही रूप में भाषेगा वहा अनेक नहीं दिखेगा जब आत्मा शरीर जब तक शरीर बुद्धि में तब आत्मा अनेक दिख रहा है भिन्न भिन्न उपाधि के कारण हाँ नित्य अखंड अद्वय ज्ञान शक्ति के द्वारा भाषने वाला स्फूरित होने वाला जो आत्मा है और आत्मा कैसा है जिसका अंत नहीं होता कभी भी विनाश नहीं होता ऐसा वैभव उसके पास ऐश्वर्य है आत्मा में अनंत वैभवम कहा माने विनाश ही नहीं है आत्मा अंत नहीं होता ऐसा आत्मा को ये जो मरने वाला बना देना उस आत्मा कोई बुद्धि बना देती है मरने वाला हूं अमुक हूं दुखी हूं सुखी हूं दारिद्रपना भाषण एक क्यों होता है वो तो जो अज्ञान के दो शक्ति काम करती है बारी बारी से तमो की शक्ति और रजोगुण की शक्ति तमोगुण वाली शक्ति क्या करती है समा दृढ़ोति आवृत्ति शक्ति रेशा ऐसे आत्मतत्व को ढक देती है आवरण शक्ति जो तमोगुण का शक्ति है वो आत्मा को ढक देती है अब उस स्थिति में आत्मा का भान नहीं हो पा रहा आपको अद्वैय रूप में शुद्ध रूप में बुद्ध रूप में भान नहीं हो पाता क्यों वह आच्छादित हो गया अज्ञान का प्रभाव पड़ा तमोगुण वाला प्रभाव कौन सा तमोगुण वाला समावृोति आवृति शक्ति जैसा जो आवरण शक्ति है नहीं है उसको ढक देती है तमोमयी है वो अंधेरा है वो अज्ञानमयी है वो कैसे ढकती है कहते हैं जैसे सूर्य सबको प्रकाश करने वाला तत्व है संसार में कोई भी हम काम करते हैं जागृत अवस्था में सूर्य के प्रकाश के बिना हम कुछ करने नहीं सकते जितना महत्वपूर्ण प्रकाश उसके पास है उसको भी ढक देता है कौन राहु जैसे ग्रह एक राहू है ना ग्रहण जो बोलते हैं उस समय काला दिखाई देगा सूर्य नहीं दिखाई देगा जिस प्रकार राहु सूर्य के बिंब को ढकता है उसी प्रकार ये आत्मा को ढक देती है कौन तमो जन्य शक्ति जो कौन आवरण शक्ति आत्मा ढक गया तो विवेक रहेगा नहीं आपका है विवेक में सच्चिदानंद आत्मा हूं ये विवेक होगा नहीं ढक गया जैसे कपड़े से कोई वस्तु तो ढक जाए तो उस विषय का ज्ञान होता नहीं तो आत्मा ढका हुआ है आवरण शक्ति से अज्ञान का प्रभाव है तो आत्मा संबंधी विवेक तो है ही नहीं तो फिर क्या होगा आगे जो आत्मा तिरभूत हो गया छिप गया ढक गया तमोगुण गुण की जो शक्ति है आवरण शक्ति के द्वारा ढकने पर तिरो भूते स्वात्मनी अमल तर तेजोति भगवान यद्यपि आत्मा कैसा है निर्मल है और प्रकाश रूप है आत्मा ऐसे आत्मा के ढक जाने पर तमोगुण का प्रभाव पड़ा आत्मा ढक गया अब आत्मबुद्धि नहीं होगी उस काल में न होने पर क्या होगा तो अनात्मानम बोहा अहम शरीरम कल गति जो अनात्मा शरीर है आत्मा से इतर है अलग है अज्ञान के कारण उसी को मैं ऐसा समझने लगता है आत्मा जब ढक गया तमोगुण गुण की जो शक्ति है आवरण शक्ति ने आत्मा को ढक दिया तब यहाँ पर शरीर बुद्धि हो जाती है मैं एक मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ बालक हूँ वृद्ध हूँ हूं हूं लग जाता है इसमें क्यों स्वरूप ढक जाता है तमोगुण के प्रभाव से तो फिर अन्य में आत्मबुद्धि होने लग जाती है उसकी अन्य में शरीर आदि में ये कहा मोहः नम इति शरीरं कलयति अनात्मा जो शरीर है उस मोह से अज्ञान के कारण से उसी शरीर को भी मैं ऐसा कहने लग जाता है मानने लग जाता है स्थिति ये बनी हुई मान्यता बनी हुई ये ये कारण अगर आत्मा का ज्ञान होता तो हम शरीर को मैं नहीं कहते अब ये शरीर को मैं कहने पर क्या होता है इसके लिए बहुत कुछ जरूरत है शरीर की रक्षा के लिए ना बहुत कुछ करना पड़े समय समय पर क्रोध करना पड़ेगा विषय हमको चाहिए था इसकी रक्षा के लिए दूसरे के कब्जे में है वो दे नहीं रहा है क्रोध शुरू होगा लड़ाई झगड़े शुरू होंगे ये सारे शरीर पोषण के लिए ये सारा लड़ाई झगड़ा फसाद जो भी होता है यही कहते तत जब शरीर में आत्मबुद्धि होने पर सब अनर्थ आ जाते हैं आपके पास ततः काम क्रोध प्रवृति भी बंधन गुणा बंधन रूपी जो बांधने वाले गुण है कभी क्रोधावेश में आ गया कभी कामावेश में आ गया कभी अन्य लोभादि उसमें आ गया जो ये शत्रु हैं सड़ रिपु जो बोलते हैं काम क्रोध लो मोह मत्सर इनके फल में में जाता है शरीर होने के परम विक्षेप आख्या रज गुरु शक्ति व्यथि कहते हैं जो विक्षेप कराने वाली शक्ति रजोगुण की शक्ति है वो इसको विक्षेप करा देती है बहुत दुख देती है कष्ट देती है इस जीवात्मा को उस काल में कि कभी काम के फंदे में पड़ा है तो कभी क्रोध के कभी कुछ कभी कुछ सारा किसलिए करता है लड़ाई झगड़ा ये, ये माने दूसरे के वस्तु कब्जा करने की चाहे दूसरे के हक में वस्तु है कोई भी वस्तु है पहले वहां आसक्ति बन गई ये मेरा हो जाए अब वहां रोड़ा पड़ता है तो बस झगड़ा शुरू हो जाए तो क्रोध करने लगता है ये स्थिति है चाहे मकान को लेकर हो दुकान को लेकर हो रोटी पानी को लेकर हो अपने अधिकार में नहीं दूसरे के अधिकार में बसु उस वस्तु को जो बलात्कार बोलते हैं ना जो दूसरे के अधिकार के वस्तु को अपने अधिकार करना चाहता है कोई भी वस्तु में ऐसा होता है तो उसमें रोड़ा पड़ने पर क्रोधाजी पैदा हो जाता है ये, इसके द्वारा इसको व्यथित कर देती है रजुगुण की शक्ति जो विक्षेप शक्ति इस जीवात्मा को परेशान करती है कहा यहां तक हो गया था आगे और भी इसी का अध्यास के बारे में बोलते हैं महामोहग्राहग्रसन गलितागमनो ओ नवस्था स्वयंभिनयस्तुणतयाप संसारे विषय विषपूरे जल निध निमोजन्म्ज्या भ्रमति निमो कुत्सित गति महामोह महामोहग्राह अग्रसन गलितात्मा भगवनो नानावस्था स्वयं यो नाना वस्था तो अपारे संसारे विषय विषपूरे विषय निधौ मज्या भ्रमति कुमति कुत गति महामोह ग्राह ग्रसना महामोह रूपी जो ग्राह है एक मगरमच्छ है मगरमच्छ मत्स्य माने महामोह अज्ञान अज्ञान रूपी मगरमच्छ के ग्रसा हुआ है पंजे में पड़ा हुआ है जीव अपने आप का पता नहीं है शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर रहा है इसका मतलब वो अज्ञान के पंजे में पड़ा हुआ है महामोह रूपी जो ग्राह है मगर बच्चा है उसके द्वारा ग्रसित हो रहा है ये जीव माना अज्ञान जब तक है स्थिति होगी इसकी क्या होगी तो कहते हैं गलित आत्मा अवगमना अवगमन कहते हैं आत्मज्ञान गलित हो गया मैंने आत्मज्ञान का अभाव हो रखा है विनाश हो गया आत्मज्ञान अपने कोई पहचान नहीं है गलित हो गया है आत्मज्ञान जिसका अवगमन माने ज्ञान आत्मा का ज्ञान जिसका गलित है है ही नहीं विस्मृति को प्राप्त है क्यों प्राप्त है महामोह रूपी ग्राह के पंजे में पड़ा है अज्ञान रूपी ग्राह के पंजे में पढ़ने से अपने स्वरूप का भान नहीं है मैं कौन हूं क्या हूं पता ही नहीं ऐसे होने पर क्या होगा धियो नानावस्था यद्यपि जो भी अवस्थाएं होती बुद्धि की अवस्था होती है फिर भी वो बुद्धि की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है नाना अवस्था स्वयं अभिनयन जब अज्ञान के पंजे में पड़ा हुआ है जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक बुद्धि जैसे जैसे काम करती है वो अपना काम समझता है बुद्धि की जो नाना अवस्थाएं हैं स्वयं अभिनयन उसके अभिनय करता हुआ ये मेरा ही है काम ऐसा समझता हुआ गुणतया क्यों बुद्धि के अनुकूल चलने वाला होता है उप, उपहीत पदार्थ जो होता है उपाधि के नकल करने वाला होता है जैसे जल हिलता है ना जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हिलताशा लगता है शीशा हिलती है हिल, हिलेगी शीशा क्यों तो लगेगा वो जो प्रतिबिंब भी हिलताशा लगता है तो ये जब बुद्धि जब अपने विकृत अवस्था को प्राप्त होती है तो वो जीवात्मा बुद्धि के अधीन होने के कारण से स्वयं विकृत अवस्था को प्राप्त हुआ ऐसा समझने लगता है तब क्या होगा अपारे संसारे विषय दिशापूरे जल निध एक सागर है समुद्र जल निधि मान समुद्र जल निधि कैसे उस जल निधि कैसा अपार जिसको पार पाना कठिन पार होना मुश्किल है ऐसा एक संसार रूपी समुद्र है क्या जल कौन सा जल है कहते विषय रूपी जल से भरा हुआ है शब्द स्पर्श रूप रसगंधा ये जल से भरा हुआ है हम कहीं भी जाएंगे हमें यही पांच विषयों का भोग करना होगा चाहे दिल्ली जाए कलकत्ता जाए अमेरिका जाए यही शब्द स्पर्श रूप रसगंधा ये इसका अभाव कहीं नहीं सब सर्वत्र है तो अपार जो संसार है विषय भिशयरू, रूपी जल से भरा हुआ जो संसार ऐसा संसार में ये डुबकी लगाता रहता है कहते हैं कभी देव योनी में गया कभी पशु में गया कभी मनुष्य होने में कभी नारकनी में ऐसे चलता रहता है ये कहते हैं निमज्ज्य उन्मज्ज्य हाँ कभी उसमें डूब जाना तो कभी ऊपर हो जाना नीचे ऊपर होता हुआ अयम भ्रमथी मानी ये जीव घूमता है संसार में घूमता है कुमदी बुद्धि रहता है अगर अपने आप को पहचाना होता तो ये दुर्दशा न होती ये जो है कुत्सित गति खराब गति संसार में जाना कोई अच्छी गति नहीं है ऐसा घूमता रह गया ये स्थिति हो जाती जीव की ये कहा कहते प्रश्न ये होगा जो आत्मा में आश्रित अज्ञान आत्मा को कैसे ढक देगा आत्मा जब ढक जाता है तब शरीर को महक लगता है कहा Allah. तो आत्मा में आश्रित अज्ञान आत्मा को कैसे ढके सूर्य को अंधेरा कैसे ढके एक प्रश्न वैसे ही तो कैसे ढके तो कहते हैं ढकने का प्रक्रिया बताते हैं। देखो ये जो बादल उठता है ना गर्माइश से उठता है जब गर्मी ज्यादा होती है तो बादल आता है तो इसके मतलब सूर्य के जो प्रकाश है ना वो बादल का कारण है सूर्य से ही निकलता है वो बादल गर्मी ज्यादा होती है तो बादल निकलता है वो सूर्य से निकलने वाला बादल सूर्य को जैसे ढकता है उसी प्रकार ये जो है अहंकार आत्मा से ही उत्पन्न होता है और आत्मा को ही ढक देता है यही बोलते हैं जिता भते भानु प्रभासंजिता भानुंतिरोत्मत तथा विजृंभते स्वयं भानु प्रवासंजित <्रुणिता> <्दुणले> <्दुण> भानुतिदाजते आत्दिताहृतिरात्मत भानु प्रभा सब्रपंक्ति सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाले जो बादल की समुदाय है समुदाय बने समुदाय सूर्य जब गर्मी ज्यादा होती है तो बादल उठता है तो उसका कारण वही सूर्य ही बनता है भानु प्रभा संजनित भानु के प्रभा सूर्य के जो प्रभाव मान प्रकाश उससे उत्पन्न होने वाले जो अभ्र पंक्ति बादल के समुदाय है वो क्या करता है भानुम तिरोदाय विज्रम बते यथा भानु को ढक करके अपना स्वरूप फैलाता है जैसा करता है माने सूर्य को तो ढक देगा और बादल ही बादल दिखेगा ये दृष्टांत है ये जैसे सूर्य से उत्पन्न होने वाला बादल सूर्य को ढक देता है और अपने को फैलाता है ठीक इसी प्रकार आत्मोदिता हं तथा तिरोधा या स्वयं का आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है आत्मा से उत्पन्न होता अहम यह अहम आत्मा को ढक करके आत्मतत्वम तथा तिरोधाय जैसे सूर्य को ढकता है बादल वैसे जो अहंकार है अहम है आत्मा को ढककर कर विजृम स्वयं स्वयं शरीर आदि रूप से फैल जाता है अहंकार अहम बोलते समय में आत्मा में नहीं होता शरीर में आत्मा बुद्धि करके बोलता है कि अहंकार ऐसा खतरनाक है यह आत्मा से पैदा होता है और आत्मा को ढक करके अपना स्वरूप फैलाता है जैसे सूर्य से उत्पन्न होने वाला बादल सूर्य को ढक देता है और अपना अपना फैलावट करता है बादल ही बादल दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है वो आत्मा को तो ढक देता है और अपना स्वरूप फैलाता है ये स्थिति है कहा आगे दो शक्ति के बारे में विशेष विचार करते हैं जो अज्ञान के तीन अंश है शतगुण रजुगुण तमगुण तीन अंश है तो सतोगुण तो साधना के लिए उपयोगी है माना अज्ञान काल में तो आप साधना करेंगे और सतोगुण उपयोगी होता है जब सतोगुण आपके अंतकरण में प्रवेश होगा जिस काल में उसकी वृद्धि होगी आपको भजन करने की इच्छा होगी बैठा रहूं कुछ माला जपू कुछ पाठ करूं ऐसी इच्छा होती है एक ही दिन के सुबह से शाम तक के दिनचर्या देखेंगे तो पता लग जाएगा कौन गुण कब सवार होता है अपने क्रिया के ऊपर विशेष विचार करते चले प्रात काल से साय तक जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो आपको कुछ अच्छा काम करने की इच्छा होती है भजन पाठ करने की इच्छा होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भजन में बैठना है बैठे हैं किंतु इतना विचलित हो जाता है मन की नए भजन करने की इच्छा नहीं होती है जबरन बैठने पर भी बैठा नहीं जाता वो भी स्थिति आपने अनुभव किया है क्यों कि वहां रजोगुण सवार हो जाता है कुछ आसक्ति बन गई विषयों की कोई विषय दिखता है उसका चाहे रूप हो रस हो गंध हो स्पर्श हो शब्द हो कोई न कोई एक विषय मन में संकल्प उदय हो जाता है तो वहां रजुगुण परेशान कर जाता है। चल बैठे बैठे काम नहीं चलेगा प्रवृति में लगा देगा आपको माला फेंक करके आप चल देते हैं यह स्थिति हो जाती है ये रजुगुण का प्रभाव और कभी कभी क्या है प्रवृत्ति भी नहीं है भजन पाठ भी नहीं करना है सो जाओ आलस्य निद्रा में डूब जाना ये तमोग का प्रभाव तीनों गुणों का है शतगुण का प्रभाव अच्छा है ये तो गुण का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत कम पड़ता है ये जो तो दुष्ट दो हैं कौन रजोगुण और तमोगुण अज्ञान के जो अंश है क्योंकि अज्ञान गुण अंश तो अच्छा है उसी के द्वारा हमें अपना लक्ष्य को जाना है जब तक ज्ञान नहीं होगा साधना काल में हम अज्ञान होते हैं तो सतुगुण अंश से हमको चलना है किन्तु रजोगुण और तमोगुण जो है इनके पास में प्रबल शक्ति है रजोगुण में और तम में क्या है तमोगुण में तो आवरण शक्ति है और रजोगुण में विक्षेप शक्ति है ये रजोगुण के कारण तमोगुण वस्तु जैसा है उसको ढक देगा तमोगुण वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और रूपांतर करने का काम है प्रवृत्ति कराने का काम होता है प्रवृत्ति का कारण है रजोगुण ऐसा हो जाता है तो ये दोनों शक्तियों के बारे में फिर विचार करते हैं तमोगुण का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे जीवन में इसके लिए कहते हैं तमोगुण का प्रभाव आने पर क्या स्थिति हो जाती है जब तमोगुण का प्रभाव हमारे अंत में पड़ा हो उस स्थिति में हमारी गतिविधि कैसी होती है उसको दिखाते हैं कबलित दिन नाथे दुर्दिने सान्द्र में गैर यथयति मंझा वायु रुग्रो मूढ़ बुद्धिम्‌ विरत तमसात् मूढ़बुद्धि क्षपयति बहु दुखस्तीव्र विक्षेप शक्ति कबलित दिननाथे दुर्दिनेथयति हिम झंझावायुरु यथिता अविरत तमसात्मृत मूड बुद्धि क्षपति बहु दुख इस विक्षेप शक्ति दृष्टान्त दे रहे एक एक ऐसे दुर्दिन है जैसे आज का दिन है सूर्य कवलित हो गया बेगो के द्वारा ग्रसित हो गया और आदि चली हुई हो ऐसे दिन है और बर्फानी जगह में कोई व्यक्ति हो बैठा हुआ हो तो उसकी दुर्दशा होती है उसका ठंडी ठंडी हवा आ रही है सूर्य नहीं है जैसे कबलित दीनानाथ दीननाथ बोलते हैं दिन के नाथ को दीननाथ दिन के नाथ है सूर्य ये जो दिन है ना इसके नाथ है प्रभु है दीननाथ है कबलित कबलित हो गए मानी ग्रसित हो गए किसके द्वारा बादल के द्वारा बादल ढक देता है उसको सूर्य को कबलित दीनाथ है होता है दुर्दिन जब दुर्दिन आता है अच्छे दिन में तो कवलित नहीं होते सूर्य दुर्दिन जैसे आज का दिन है ऐसा दिन कबलित दिननाथ है दूर दिन किसके द्वारा कवलित हो गए दुर्दिन में सूर्य कहते सांद्र सान्द्र मेघ घना मेघ के द्वारा सांद्र बने घनी भूत मेघ बादल हल्के हलके बादल से तो फर्क नहीं पड़ता घनी भूत बादल है सांद्र मेघीर दुर्दिने दिननाथ है कबलित यही जो दुर्दिन है मान्या घनी घना बादल ठोस बादल है उस बा, बादल के द्वारा मेघ के द्वारा दूर दिन में सूर्य जब कबलित हो जाते हैं ग्रसित हो जाते हैं सूर्य छिप जाते हैं ऐसी स्थिति होने पर क्या होता है हिमजंझा वायु उग्र वायु यथाएता व्यथयति जिस प्रकार वहां पर रहने वाले लोगों को जो उस स्थिति का सामना करने वाले को क्या होगा हिमजंझा से युक्त वायु ठंडी ठंडी और आधी से युक्त वायु जो होगा हवा तो क्या करेगा एतान व्यथी इन लोगों को कष्ट देता है वायु कष्ट देता है उस काल में सूर्य कबलित हो गए हैं डूब गए हैं बादल के द्वारा छिपे हुए हैं सूर्य का प्रकाश आए नहीं गर्मी है नहीं और हिमझंजा जो हिमपात के जो शीत लहर जिसको बोलते हैं हिमझंजा बोलते हैं शीतलहर से युक्त जो वायु है वो वायु परेशान करता है वायु परेशान हवा परेशान करेगी एक दृष्टान्त है जैसे परेशान करता है वायु वैसे ही यहां भी इस जीव को परेशान करेगी रजो गुण की शक्ति जो विक्षेप शक्ति परेशान करेगी ये वायु के स्थान में है तो कैसा तो कहते हैं यहां भी देखो वहां तो सूर्य ढगने पर परेशान होना है यहां क्या डगना आत्मा डग जाना मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ये बुद्धि नहीं है मैं शरीर हूं यह बुद्धि में आया हुआ है तो अविरत तमसात्मा तमसा, तमसा अविरत होता तम है घोर अधेरा अज्ञान के भी कुछ तरह है जो सत्संग में चलने वाले लोग होते हैं शास्त्रीय ढंग से चलने वाले लोग में अज्ञान तो है पतला पतला अज्ञान है इतना मोटा घोर अंधेरा नहीं है जनसामान्य जो होता है घोर अंधेरे में होता है पूर्ण अज्ञान में होता है जैसे विद्यार्थी बोलते हैं ना शिशु कक्षा का भी विद्यार्थी और एम पढ़ने वाला भी विद्यार्थी विद्यार्थी संज्ञा होने पर भी उसका अंतर है एक बहुत बुद्धिमान है एक सामान्य है वैसे अज्ञान की भी तारतम्य है एक जनसामान्य में जो अज्ञान और एक साधक का अज्ञान साधक भी अज्ञान अवस्था में है अभी ज्ञान में तो पहुंचा नहीं है आत्मज्ञान तो हुआ नहीं किंतु अज्ञान में वहां हल्का फुल्का अज्ञान है साधक में और यहां विशेष अज्ञान है तो अविरत तमसात्मनी कहा अविरत तमस तमसा आत्मनी आवृत जो घोर अंधेरा है रजोग तमोग उसके द्वारा आत्मा ढक जाने पर जैसे भूत बादल के द्वारा सूर्य ढक जाने पर जो स्थिति होती है उसी प्रकार यहां भी घोर जो अंधेरा है तमोगुण आवरण शक्ति के द्वारा आत्मनि आवृत जब आत्मा आवृत हो गया ढक धग गया ढकने पर क्या होगा कहते हैं ये सब मूड बुद्धि वाला व्यक्ति है जो जीव मूड बुद्धिम क्षपती है बोलेंगे इसको कष्ट देती है कौन विक्षेप शक्ति कहते हैं आत्मा ढक गया मौका मिल जाता है किसको तमोगुण के कार्य अंश ने आत्मा को ढक दिया तो रजोगुण के लिए मौका मिल जाता है रजोगुण अपना प्रभाव दिखाता है विक्षेप शक्ति के द्वारा उस मूड बुद्धि को हाँ, जो बुद्धिमान नहीं है उसको बहुत दुख तीव्र विक्षेप शक्ति क्षपाई थी अनेक प्रकार के कष्टों के द्वारा हाँ, शरीर में आत्मबुद्धि कर दिया है तो अनेक प्रकार के कष्टों के द्वारा जो तीव्र विक्षेप शक्ति है जैसे वो झंझावाद से युक्त वायु कष्ट देता है सूर्य छिपने पर लोगो को उसी प्रकार अत्यंत कठोर जो विक्षेप शक्ति है उस मूल बुद्धि को अनेक दुखों के द्वारा परेशान करती है यह स्थिति है तो आत्मा को ढकने पर यह स्थिति हो जाती है दुखी दुख मिलना है में यह बदलाया अविरत माने निरंतर ठोस ऐसा अविरत तमसा ऐसा है माने निरंतर जो ठोस अंधेरा है माने अज्ञान तमोगुण है तो उसके द्वारा आत्मा के आवृत हो जाने पर जैसे घनी भूत बादल वैसे घना भूत आधेरा यहाँ तमो गुण है लगा तो, नहीं हाँ। तो है। और मोटा है पतला नहीं मोटा है मोटा ये कहना चाहते हैं अज्ञान के भी तो है ना किसी में बहुत ज्यादा अज्ञान है किसी में कम अज्ञान है तारतम्य भाव है ऐसी स्थिति होती है क्या आगे विमोहितो विमोहितो मोहिम म एव शक्ति व्याम देखो ये जो जीव है ना बंधन को प्राप्त होता है ये दो शक्ति के कारण ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति माने तमोगुण और रजोगुण के शक्ति हैं इसी से बंधन को प्राप्त होता है एताभ्याम एव शक्ति व्याम शतोगुण बंधन में डालने वाला नहीं है वो तो भजन पाठ करके उद्धार करने शुद्ध सत हो तो हाँ, इनके साथ मिला हुआ में तो वो भी ऐसे हो जाएगा शराबी के साथ रहने पर वो भी कुछ गंदा तो आ ही जाएगा उसमें किंतु शुद्ध सत्व काल में होगा तो बंधन का कारण नहीं होगा या एताभ्याम एव शक्ति भ्याम यही दो शक्ति जो बताई गई हाँ जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जो तमो अंश का कार्य और रजो अंश का कार्य है इन्हीं के द्वारा यह पुंश बंध समागत पुंश जीव बंधन को प्राप्त हुआ है ये दो शक्ति का प्रभाव न पड़े ना मुक्त है ये ये दो शक्ति का प्रभाव है हाँ इसलिए ये बंधन को प्राप्त है ये आभ्याम विमोहित हो जिस जिन शक्तियों के द्वारा ये विमोहित दो शक्ति का प्रभाव है इसमें तमोगुण की शक्ति जो आवरण शक्ति और रजोगुण की शक्ति जो विक्षेप शक्ति इन्हीं दो शक्तियों के तो द्वारा ये विशेष मोहित होता हुआ ये जीव है देहम आत्मान अयम भ्रमदिगा शरीर को आत्मा समझ करके ये गुमता मैं करके शरीर को मानता है कि दो शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होने पर क्या कर? शरीर को मई कहने लग जाता जब तक शरीर को मैं कह रहा है तब तक समझना पड़ेगा दोनों शक्ति का प्रभाव इसमें है या याद्याम विमोहिता जिन दो शक्ति जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति है उनसे विशेष रूप से जो मोहित हुआ है जीव अयम मन जीवा देहम आत्मानम भ्रमति ये शरीर को या आत्मा मान करके घूमता है बन ढन के चलता है कभी कभी यहाँ तक मैं कैसा लगता हूँ जरा बताओ दूसरे को पूछता है शीशा में देखेगा ये करेगा बाद में कहेगा मैं कैसा लगता हूँ अच्छा लगते हो खुश होता है कोई अरे खराब लगते हो दुख हो जाता है इतने ठोस अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ या, या आवरण शक्ति का प्रभाव ऐसा है तो यही इस दो शक्ति के फंदे में पड़ करके ये जीव जो है ना ये शक्ति के ये दो शक्ति के प्रभाव से बंधन को प्राप्त हुआ है और जिस दोनों के प्रभाव से मोहित होता हुआ ये शरीर को आत्मा मान करके चल रहा है ये स्थिति है आगे बंधन का निर्पण करते हैं देखो एक संसार रूपी एक वृक्ष और उसमें रहने वाली चिड़िया वृक्ष में चिड़िया होती है वृक्ष में शाखा होते हैं पत्ते होते हैं सब कुछ होते हैं फल होता है तो ये शरीर को भी एक दिखाना चाहते हैं संसार रूपी वृक्ष की नमूना देते हैं या जीवात्मा को पक्षी के स्थान पर दिखाएंगे फल इसको दुखी दुख फल मिलना है और सुख कभी मिलना नहीं है कभी कभी वैसायिक सुख थोड़ा मिलता भी है तो दुखान विद्ध मिलता है भोजन अच्छा भोजन आया हुआ है खाने कुछ सुख लगता है किंतु तो साथ में दुख ज्यादा खाऊंगा तो पेट खराब होगा डर भी है वहां कोई भी वैसायिक सुख आपको मिलते समय में दुखानुविद ही मिलेगा कोई अच्छी वस्तु मिली है सोने की अंगूठी मिल गई हीरा मिला कुछ मिला सुख तो होता है किंतु वहां दुख भी साथ है क्या उसके रक्षा के दुख, अरे कोई दूसरा न देखे चोरी न कर दे अमुख न हो जाए साथ में दुख लेकर ही आता है वैश्विक सुख पहले तो सुख देना ही नहीं है अगर सुख कहीं दिखता भी है तो साथ में दुःख भी होता है वहां दुखानुविध सुख होता है हाँ सुख तो आत्मा है जो सुख्ति का सुख निरत सुख है वो भी दुखानुविध नहीं है जो वैश्विक सुख होता है दुखान विद्य ही होता है जिसका पुत्र नहीं है पुत्र पैदा होता है तो उसके घर में खुशहाली थोड़ी होती है पुत्र पैदा हो तो मर न जाए उसी समय दुख शुरू हो जाएगा उसमें पिता, पिता माता को अथवा गुंगा हो जाए एक दुख है हाँ अमुक हो जाए अच्छा अच्छे घर का होगा तो चोर ना बन जाए डर माता पिता को पहले से दुख लगा सता रहा है पहले से कहीं धुंधुकारी जैसा ना हो जाए दुखान वित होता है तो दुख ही दुख है संसार में सुख नहीं है जैसे कोई घड़ा है बीज से भरा हुआ जहर से भरा हुआ घड़ा हो ऊपर से थोड़े से दूध डाल दिया गया तो दूध बुद्धि होती है वहां दुग्ध बुद्धि आपकी होती है किंतु पियेंगे तो मरेंगे वैसे ये विषय ऐसे हैं, ऊपर से सुख बुद्धि होती है किंतु कोई भी विषय प्राप्त किसी ने किया हो वो सुखी नहीं है माने विषय का अभाव भी दुख देता है और विषय का भाव भी दुख देता है न होना भी दुख होना भी दुख स्थिति है जिसके बाद जो वस्तु नहीं है वो अभाव रूप से परेशान कर रहा है और जो है वो रक्षा आदि दृष्टि में परेशान कर रहा है हर व्यक्ति परेशान है जिस साधु ने कुटिया नहीं बनाया वो भी परेशान है जिसने बनाया वो भी परेशान है लेकिन तो सुख तो, तो कुछ है, मिलता है इसलिए तो कुछ बुद्धि बनती है कुछ मिलता है क्योंकि साथ में दुख भी है आपने दुख की तरफ ध्यान नहीं दिया ना कितना दुख है वहां जिसको भोग करने पर आपको सुख मिल रहा है वहां पर दुख कितना है उसके तरफ आपकी दृष्टि नहीं है अगर देखेंगे ना तो घृणा आने लग जाए बज नहीं चाहिए वहां दुख ज्यादा मिलेगा अगर विचार दृष्टि से देखेंगे कोई भी वस्तु जीत का छोड़ना क्यों नहीं चाहते इतना जब दुख है, ए, अज्ञान है अज्ञान है ना अपने नहीं पहचाना ना शरीर से मैं अलग हूँ ये बुद्धि नहीं है ना वहा वो हो ना दुख तो है वो क्या है? वो उसको तो स्वभाव बना हुआ है जैसे सुअर का स्वभाव है कीचड़ अच्छा ही अच्छा लगता है उसको ऐसा फर्श में नहीं बैठेगा सुअर नाला नाला गंदा होगा वहीं अच्छा लगता है उसको बढ़िया लगता है जैसे आपको कोई अच्छे कुर्सी में बैठने पर आनंद है सुअर को वही गंदे नाले में आनंद है तो इसका स्वभाव बना हुआ है ये तो निर्लज हो चुका है कोई एक, एक, एक जन्म का थोड़ी <laughs> अनंत जन्मो चल रहा है इसको तो अतः पता ही नहीं हो गया बेसरम हो चुका है स्थिति ऐसी है तो अब ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक वर्णन करते हैं यहाँ ये जीवात्मा को लेकर के बोलते हैं एक वृक्ष की जो दृष्टांत है ना वो वृक्ष का दृष्टांत दे करके इसमें घटाते हैं बीजम संस्ति भूमि जु तमो देहात्म धीरंकुरो रागः पल्लव कर्म बपु स्कंदोशवशाखिका अग्राणीद्रिय संहतेषय पुष्पा दुखम नाना म समुभव बहुविदं भोक्ता जीव खव संसृति भूमि जश्य तो तमो देहांक राग पल्लव बपु स्कंदोशव शाखि काग्रणींद्रिय संहति विषयः पुष्पाणि दुखम फल समुभव बहुविधम भोक्ता खग बीज संसृति भूमि जु तमो यद संस्रृति भूमि ज संसार रूपी भूमि में पैदा होने वाला वृक्ष संस्कृति माने संसार संसार रूपी जो भूमि है उसमें ज माने पैदा होने वाला एक वृक्ष है बीजम ये वृक्ष जो है ना इस बीज वृक्ष का कारण क्या है बीज क्या है संसार रूपी जो वृक्ष है संसार रूपी भूमि में पैदा होने वाला एक वृक्ष है ये शरीर रूपी जो वृक्ष समझो एक वृक्ष है इसका कारण क्या है कहते हैं बीजम तमह अज्ञान कारण है इसका बीजम तमा वहां करना तम माने अज्ञान या अज्ञान से संसार वृक्ष खड़ा हुआ है आत्मा का अज्ञान है तो संसार दिख रहा है संस्कृति भूमि जस्य तु बीजम तमाह ऐसा संसार रूपी भूमि जन्य भूमि में पैदा होने वाले को भूमिजा बोलते हैं कौन पैदा होता है भूमि में वृक्ष तो भूमिजा शब्द का अर्थ वृक्ष कैसा भूमि संसार रूपी भूमि में पैदा होने वाला जो वृक्ष है इस वृक्ष का बीज जो गुठली है उत्तम है अज्ञान है अज्ञान से संसार रूप एक वृक्ष पैदा हुआ है ठीक है ये के दृष्टांत तो दे रहे हैं और देहात देहात्मी अंकुरो जो ये कहां से शुरू हुआ अज्ञान तो हो गया बीज अवस्था बीज है और अंकुर क्या होता है कहते हैं देहात्मधि अंकुरो देह में आत्मबुद्धि होना ही संसार बीज के अंकुर फुटा समझो आगे संसार बढ़ना है देह में आत्मबुद्धि होना या अंकुर के स्थान में जैसे बीज के दूसरे नंबर में अंकुर होता है आगे जाकर के वृक्ष बनेगा तो संसार रूपी जो वृक्ष है इसके मूल कारण क्या है बीज तो है अज्ञान और देह में आत्मबुद्धि जो होना या अंकुर के स्थान में है थोड़ा सा ऊपर हो गया देह में आत्मबुद्धि आ गई या अंकुर है संसार रूपी वृक्ष क्या अंकुर देह में आत्मबुद्धि होना और राग पल्लवम कहते हैं पत्ते होते हैं वृक्ष में जब अंकुर आएगा वृक्ष बनेगा तो पत्ते होते हैं वृक्ष में ये संसार रूपी वृक्ष में कौन सा पत्ता है कहते हैं आशक्ति रूपी पत्ता राग पल्लवम राग बने आशक्ति जितने भी मिले तृप्ति नहीं होती है ये भी मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए ये धरती पूरे मिले तो स्वर्ग की इच्छा होती है इच्छा को कभी आप नहीं कर सकते एक कवि ने कहा है निश्विशतम एक बिल्कुल धन रहित व्यक्ति है कुछ भी नहीं जिसके पास वो सौ रुपया की इच्छा करता है सौ रुपया मिले तो मेरा सब काम बन जाए बहुत कुछ हो जाए या आसक्ति बनती है उसके सौ रुपया में इच्छा करता है सौ रुपया की निस्व बि बष्टि शतम बष्टि इच्छती शतम इच्छती निस्व मान धन जिसके पास धन नहीं है उसको निस्व बोलते धन रहित व्यक्ति हो बिलकुल दारिद्र अवस्था में हो सौ रुपया को बहुत कुछ समझता है वो सौ मिल जाए तो मेरा सारा काम हो जाए समझता है भगवान कृपा कर दें सौ रुपया किसी तरह से मिल जाए उसको तो क्या होगा वहां तृप्ति नहीं होगी आप दशा शतम सौ मिलने पर हजार की इच्छा करता दशा शतम इच्छती हजार की इच्छा होती है सौ से तो क्या होगा हजार होता तो कुछ काम होता ये बुद्धि बनती है सभी हम लोगों के अनुभव में है निस्वो बी शतम सती दश शतम बिल्कुल कुछ नहीं था तो सौ रुपया की इच्छा करता था सौ रुपया हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा इच्छा होती थी और सौ मिलने के बाद में हजार की इच्छा होती है इससे काम नहीं चलेगा का, हजार हो जाए चलो भगवान कृपा करें हजार भी मिल जाए अब तृप्ति कहते नहीं लक्षम सहस्राधिप जब हजार हो जाए किसी के पास तो लाख की इच्छा करता है हजार से क्या होना आज के जमाने में एक लाख हो तो कुछ हो जाए ऐसी इच्छा होती है हमारी है अनुभूति ये सब जानते हैं इस बात को सभी जानते हैं निस्वष्टि शतम सती दश शतम लक्षम सहस्राधिक माने किसी भी प्रकार से चाहे गुणों में हो रूपों में हो धन में हो सम्मान में जितना मिले उसमें तृप्ति नहीं है केवल पैसे की बात नहीं एक कभी एक दृष्टान्त बनाता है माने जहां आप है वहां आप दुखी है ये कहना चाहते हैं वहां तृप्ति नहीं आपको निश्वष्टि शतम सती दशम लक्ष्माधिक हजार मिल गया है तो लाख की इच्छा हो जाती है चाहे गुणों में रूपों में सम्मान सम्मान में सबकी स्थिति यही है ऐसे ही चलता है और कहते हैं लाख हो जाए तो चुप हो जाए कहते हैं नहीं लक्ष्य सह क्षिति जो एक लाख रुपया हो जाए पहले जमाने की बात है फिर धरती के कब्जा करना राजनेता नेतागिरी करने लग जाता है क्षतिपा माने राजा बनने की इच्छा होती है उसकी इतना पैसा हो गया अब धरती कब्जा करो पैसा वाला धरती कब्जा करता है लक्ष्य साल दाम क्षितिपाल कहते हैं राजा को तो राजा होने की इच्छा हो जाती है चलो भगवान ने उसको भी बना दिया समझो वहां तक पहुंचा दिया राजा भी बना दिया अब्दुल तो शांति हो कहते हैं नहीं क्षतिपति ही चक्रेश्वर पुनः राजा बन गया किंतु छोटा मोटा राजा बना था अपने ऊपर दूसरा शासक दिखता है चक्रवर्ती वाला पड़ा हुआ ऊपर वो भी ठीक नहीं हुआ चक्रेश्वर बनना चाहता है सम्राट बनना चाहता है जैसे मुख्यमंत्री पद में कोई है तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है पटवारी पद में हो तो तहसीलदार बनना चाहता है ऐसे तो चलता है कोई भी जहां है वहां संतोष नहीं है किसी को तो लक्षेस क्षति पाल लक्षेस हो गया एक लाख के मालिक बन गया पहले कुछ भी नहीं था सौ रुपया से इच्छा हुई थी चलते चलते लाख रुपये तक पहुंचा हुआ अब तृप्ति अभी भी नहीं है क्षतिपाल हम राजा बन गया तो चुप कहते हैं नहीं चक्रेश्वर क्षतिपति चक्रेश्वर पुनः फिर वो चक्रेश्वर बनना चाहता है मैंने सम्राट होना चाहता है क्यों अपने ऊपर शासक नहीं चाहता कोई मैं सबका शासक बनूंगे इच्छा है और संसार में जहा भी पहुंचोगे एक बड़ा दिखेगा जैसे पहाड़ चढ़ने वालों को ये भी ये पहाड़ दिखा ना लगता है ये पहाड़ चढ़ेंगे तो फिर आगे शांति होगी वहां पहुंचते पहुंचते उससे भी लंबा एक दिखाई देगा फिर उसको पार करते करते एक और लंबा दिखाई देगा ऐसे ही चलता है पहाड़ चढ़ने वालों की स्थिति वैसे ही यहां भी है आप किसी भी पद से जाइए धन से जाइए किसी में भी जाइए आपसे बढ़कर एक दिखाई देगा आपको दुख सताएगा यह स्थिति है चाहे डॉक्टर ही में हो डॉक्टर भी चाहे ऐसे ही है कोई भी क्यों मैं जिस जहां तक मेरी गति है उससे बड़ा आदमी दिखाई देता है तो मुझे डर होता है दुख होता है अरे मेरे से बड़ा अभी भी है ऐसा लगता है तो तो छितिपति, पुनः हो गया चलो। इस धरती का तो पूरे भूमंडल का मालिक हो गया अब तो शांति कहते हैं उस काल में उसको इंद्र दिखाई देता है और <laughs> मैं तो यहाँ का राजा क्योंकि यहाँ के व्यवस्था स्वर्ग से भी है ये बारिश आदि करना उनका काम होता है केंद्र सरकार और प्रांत सरकार जैसा है हां। और अगर वो रूठ जाए इंद्र यहाँ बारिश ना दे तो कुछ भी होना नहीं, नहीं है तो इसके मतलब वो बड़ा है वो स्थान तो अभी पहुंचा ही नहीं मैं अभी भी अधिन होना पड़ रहा है उसको चक्रेश्वर बनने के बाद किसका इंद्र का तो चक्रेश्वर बनने के बाद में इंद्र बनना चाहता है चक्रेश पुनर इंद्रधाम सुरपति चलो सुरपति भी बन गया समझो एक दरिद्रता होते होते वहां पहुंच गया समझो अब आशा बनती जा रही है और ऊपर पहुंचता गया समझो आशा की पूर्ति होती जा रही है तो चक्रेश पुनर इंद्र भाव चाहता है चलो बन गया इंद्र भी कहते हैं इंद्र बनने के बाद में ना उसको दिखता है कि इंद्र केवल व्यवस्थापक है सृष्टि करने का अधिकार उसको नहीं है सृष्टि <laughs> करने का अधिकार दूसरे वो बूढ़ा बैठा है जो ब्रह्मा जी है <laughs> तो वहां पर पहुंचने पर वो मेरे से बड़ा तो सृष्टि करने वाला वो तो जो सृष्टि कर देता है उसकी व्यवस्था करना महीने में छोटा हो गया वहां भी छोटी बुद्धि हो जाती है तो, ब्रह्मा, फिर वो के, भारत के प्रधानमंत्री इंद्र भी वैसे ही है व्यवस्थापक है मान पैदा करने के सामर्थ्य उसमें नहीं है बनाने वाला ब्रह्मा है अब ब्रह्मा भी बन गया समझो आशा पूर्ति हो गई उसकी अब तो कहते हैं ब्रह्मा जी सोचते हैं उनको भी दुखी हैं कैसे ब्रह्मा उसके स्थान मिलने पर भी सोचता है मैं तो केवल सृष्टि करता हूं किंतु तो? मेरे जो सृष्टि किया हुए की रक्षा करने वाला दूसरा है <laughs> कौन है विष्णु तो सूर्यपदी पदम बांसती ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु पदम ब्रह्मा जी विष्णु पद की इच्छा करते हैं मान उस पद में बैठा हुआ व्यक्ति को विष्णुपद बड़ा लगता है रक्षक बड़ा होता है पैदा कर देना एक अलग है पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है यह स्थिति है पालन पोषण करने का अधिकार ब्रह्मा को है ही नहीं अधिकार अलग जगह में है तो उसकी इच्छा करता है चलो विष्णु भी बन गया समझो उसकी इच्छा पूर्ति हो गई मान लो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु पदम हरि शिव पदम और हरि बनने के बाद में शिवपद की इच्छा करता है क्यों संघार का संघार का अधिकार वहां ही नहीं एक से एक बढ़कर अधिकार है तो आशा अवधि को कहता अंतिम में कभी बोलता है आशा की अवधि को पार किसने पाया आशा ऐसी चीज है कभी पार होने वाली नहीं है ऐसी स्थिति है माने जिस मार्ग में आप चल रहे होंगे आपसे बढ़कर दिखाई देगा और वहां तक पहुंच जाएंगे तो उससे बढ़कर तो संसार साथ ही सह है इसके सीढ़ी बाई सीढ़ी सीढ़ी बाई सीढ़ी जिस सीढ़ी में जहां बैठा वही दुखी है देखती ऊपर वाला दिखता है उसको नीचे वाला दिखे तो तब तो कुछ शांति भी हो नीचे वाला नहीं दिखेगा सीढ़ी चढ़ रहा है ना वो तो ऊपर दिखेगा तो ऊपर वाला ऊपर है तो दुख जो जहां बैठा वहां तो दुख है ये कहा, संसार रूपी वृक्ष है मान वृक्ष इसका बीज होता है अज्ञान अज्ञान से ये वृक्ष पैदा होना है संसार रूपी वृक्ष और देहात्म अधीर अंकुरु कहते हैं देहा में जो आत्मबुद्धि होना बीज के अगली अवस्था जो है ना अंकुर भाव में आ जाना ये संसार भी वृक्ष आगे बनेगा अभी अभी तो अंकुर भाव में आए शरीर में आत्मबुद्धि होना अंकुर रूप में है बीज है इसका अज्ञान और वो अज्ञान थोड़ा भूत हो गया अंकुर फुटना माने शरीर में आत्मबुद्धि होना राग पल्लवम कहते हैं पत्ते क्या है इसके संसार वृक्ष आशक्तिषे आशक्ति ये भी मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए ऐसी इच्छा है हमारी रागः पल्लवम् कहते आगे वो जो अंकुर फूटता है पत्ते आते हैं तो सिंचन करना पड़ता है जल की आवश्यकता होती है कौन सी जल से सिंचाई किया जाता है इसको संसार रूपी वृक्ष को कहते हैं कर्म अंबु ये जो कर्म सुभाषुभ जो कर्म से ये बढ़ता है ये जल के काम करते हैं कर्म ये जल स्थानीय है अंबु राग पल्लबम अंबु कर्म तो कर्म जो है ना सुभाषुभ कर्म से संसार वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है संसार को बढ़ाना हो तो कर्म करेगा कर्म से बढ़ना है कभी स्वर्ग कभी कुछ कभी कुछ ये जल के स्थान में होते हैं कर्म शुभ शुभ कर्मा, और बपुष कहते हैं आगे संसार है। ये जो ये है ये जो शरीर है हमारा शरीर देहात्मा बुद्धि को तो अंकुर माना है ये शरीर उसके बड़े शाखा जो तो अंगूर के आगे जाकर के जो फूटते हैं नीचे वाले बड़े बडे शाखा बनते हैं ये शरीर ही उसकी शाखा है संसार रूपी वृक्ष की शाखा है शाखा तना बोलते हैं नीचे वाले को शाखा आगे होंगे जो बड़े बड़े होते हैं उसको शाखा ही स्कंधा बोलते हैं उसको जो बपुस्क दे शरीर ही उसके बड़ी शाखा है ऐसा और असभा का असब माने प्राण छोटे छोटे, छोटे शाखाए है प्राण भी इसमें है ना संसार रूपी वृक्ष में अशु मन प्राण होता है असवा का बड़े स्थान में जो मोटा शाखा तो है शरीर और जो आगे भाग के जो शाखा होते हैं वह है प्राण प्राण के द्वारा यह रक्षित होता है कौन संसारूपी वृक्ष अच्छा अग्रणी इंद्रिय संहति कहते हैं शाखा के जो अग्र भाग होगा उपशाखा जिसको बोलते हैं वृक्ष एक अंकुर आया उसमें से शाखा निकला शाखा से फिर शाखा उसको उपशाखा बोलते हैं मूल शाखा से फिर निकलने वाली शाखा उपाखा अग्राणी उसी को बोला इंद्रिय संगति इंद्रिय समुदाय उपशाखा के स्थान में है माने मुख्य शाखा तो शरीर है और वो शाखा से इस निकलने वाली शाखा को उपशाखा बोलते हैं उसके स्थान में इंद्रियां हैं और षया पुष्पाणी ये जो शब्द स्पर्श है रूप रस गंध इसके पुष्प हैं वृक्ष में पुष्प होता है तो ये संसार रूपी वृक्ष में भी ये पुष्प लगा हुआ है पांच तरह के पुष्प दिखाई देते हैं रूप रस गंधस पांच प्रकार के पुष्प शिषुस कौन संसार रूपी ये वृक्ष विषया पुष्पाणी कहा वृक्ष में फल होता है तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसमें क्या फल कहते हैं नाना कर्म समुद्भव बहुविधम दुखम फलम हाँ दुखम फलम में इतना जोड़ करके अनुय करना जो नाना प्रकार के कर्म हैं जीवों के पास पाप कर्म अनेक प्रकार के हैं पुण्य कर्म अनेक प्रकार के हैं जो नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो नाना प्रकार के फल कौन दुखम फलम दुख रूपी फल है संसार रूपी वृक्ष में दुख मिलना है अगर विवेकी व्यक्ति देखता है तो जो जहां बैठा है वो दुखी कोई भी वस्तु आपके पास आया दुख देने के लिए आया सुख देने के लिए नहीं आया ये पक्की बात है माने दुख देगा अभाव भी दुख देता है भाव भी दुख देता है पहले तो नहीं होता है जिसके पास पुत्र नहीं है वो दुखी है मेरे पुत्र नहीं है और जिसके पास पुत्र है वो भी दुखी है परिस्थिति ऐसी है कभी भाव रूप से परेशान करता है कभी अभाव रूप से परेशान करता है ऐसा है कुटिया साधु की कुटिया है ना कुटिया की क्या परिस्थिति है बैठे हैं भुगतक होगी क्या क्या बना गया अब छोड़ दिया और फिर बैरागी भर के घूम रहे सुख दिया होता नहीं छोड़ते कोई दुख दिया है जरूर छोड़ के आए हुए बहुत बनाया है मैं देखा हूं गया हूं किन्तु तो ये स्थिति है जिसके पास कुटिया नहीं है संत को सोचता है मेरे पास कुटी खुटि, कुटिया नहीं कैसा होगा अभाव दुख दे रहा है उस काल में उसको अब जो बनाता है वो भी दुखी होता है क्या करे संसार का स्वरूप ही ऐसा ही है कोई भी पदार्थ कभी अभाव रूप में दुख दे रहा है तो कभी भाव रूप में दुख दे रहा है ये स्थिति है कोई भी पदार्थ होगा तो ये दुख इसका फल है संसार रूपी वृक्ष का ये फल का भोगता कौन है जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो चिड़िया बंगर आदि खाते हैं फल का भोक्ता बनते हैं वहां ये संसार रूपी जो वृक्ष है जिसमें कड़वा फल है दुख रूपी फल है अच्छा फल नहीं है परिणाम अच्छा नहीं है सुख बुद्धि होती हमारी प्रवृत्ति बनती है वो बात अलग है जहां प्रवृत्ति बने आगे जाके ठोकर मिलकर के फिर सिर में हाथ पड़ता में कहा फंस गया मान दुख मिलता है पहले सुख बुद्धि होती है ऐसा करूंगा तो आराम किंतु आराम नहीं मिलने वाला है आराम मिलेगा वहां पर स्थिति ऐसी है कहीं भी जाओ ये नहीं कि वो छोड़ने पर इधर जाओगे तो वही है हाँ। जिधर जाओगे दुखी मिलना है कि इसको दुखालय बोला हुआ है भगवान ने सोच विचार करके गीता के नवद्या में कहा है दुखालयम अशाश्वतम एक तो स्थिर भी नहीं है और दुख का घर है आप कहीं भी जाओ दुखी रहना है अगर विवेक से देखेंगे तो और यही है कि जो जैसे शराब पी करके कोई व्यक्ति चल रहा है अगर ठोकर भी खाया तो उसको पता ही नहीं होता वो बड़ा मस्त होता है वो अलग बात है हा? चोट भी खाया पैर में उसको उस काल में पता नहीं होता वैसे हमारी स्थिति है दुख खाए करके पता ही नहीं है इसलिए चल रहा है अगर पता लग जाए ना जीना मुश्किल पड़ जाए अगर वो दिखने लग जाए पग पर्ग में दुख दिखने लग जाए उसके लिए परेशानी हो किंतु स्वभाव बनावे हुए जैसे शराब शराब पिया हुआ अवस्था है पी हुई अवस्था में उसको कोई होश आवास तो होता नहीं है नाली में गिरे तब भी आनंद है हाँ दुख ठोकर खाए पता ही नहीं है बेहोशी पना में वैसे हमारी स्थिति बेहोशी पना में है इसलिए दुख दिख नहीं रहा है थोड़ा होश आवास में आते हैं तो दुख दुख दिखता है ये बात है। ऐसा है भोक्ता कौन है इस पल का कहते भोक्तात्र जीवक खगह जीव रूपी पक्षी इसका भोगता है संसार रूपी फल जो दुख कड़वा फल भोगने वाला जीव रूपी पक्षी है भोगता अत्र जीव खा माने पक्षी जीवात्मरूपी पक्षी है करके कहा समय हो चुका है यह रखते फिर कर